आज बीस सितम्बर दो हजार अठारह दिवस है और अध्यत्री कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है ईश्वर प्रतिविज्ञा पढ़ने के क्रम में हम एक दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं क्रिया अधिकार जिसका प्रथम हानि जिसमें आठ श्लोक हैं उसका अध्ययन हम पिछले दो हफ्ते से कर रहे हैं और ये कुल आठवें आनी आठवां श्लोक तक आज हम बात करने का प्रयास करेंगे ताकि प्रथम आहनिक का अध्ययन आज समाप्त हो सके इसमें चार आनिक हैं क्रियाधिकार में इसके पहले ज्ञानाधिकार में आठ आनिक थे क्रिया शब्द से हमारे दिमाग में कुछ बनना कुछ बिगड़ना कुछ बदलना इस प्रकार की मानसिक छवि बनती है तो क्रिया करने के लिए हमको समय चाहिए अगर कुछ भी काम करना है तो हम समय मानते हैं कि इतना समय दो तो हम यह काम कर देंगे और क्रिया करने के लिए जगह चाहिए अंतरिक्ष चाहिए ये दोनों चीज़ों के बगैर हम क्रिया नहीं कर सकते और यही कारण है कि इन क्रियाओं में हमको क्रम प्रतीत होता है कि ये काम पहले हुआ फिर ये उसके बाद हुआ फिर इसके बाद हुआ फिर ये उसके बाद इसको बोलते हैं समय का क्रम इसके अलावा हमको क्रम प्रतीत होते हैं अंतरिक्ष के ये काम यहाँ हुआ फिर इसके बाद यहाँ हुआ इसके बाद यहाँ हुआ इसका समय और अंतरिक्ष के क्रम हमको ये प्रतीत होते हैं वास्तव में ऐसा कोई क्रम होता ही नहीं है तात्विक दृष्टि से ऐसा कोई क्रम नहीं होता है समय का कोई आत्यंतिक अस्तित्व नहीं है यानी इसका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि हम कह सकें कि समय भगवान ने नहीं बनाया बाकी भगवान के पहले से बना हुआ था यानी समय कोई सनातन वस्तु नहीं है ना अंतरिक्ष को सनातन वस्तु यानी समय ऐसा नहीं है कि हमेशा से था इसमें न्याय वैशेषिक न्यायदर्शन भी है भारत में तो न्याय वैशेषिक लोग ये मानते हैं कि समय सनातन है लेकिन दर्शन मानता है कि समय सनातन नहीं है और ये अंतरिक्ष के अविरभाव के साथ ही समय का अविरभाव हुआ था यानी अंतरिक्ष जब बना तभी समय भी बना और ये पूर्णतः आज की तारीख में एक वैज्ञानिक सत्य भी है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह सकते जहाँ समय है वहाँ अंतरिक्ष है जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ समय है तो हम जिन क्रियाओं की बात कर रहे हैं कि जिनको करने में हमको समय चाहिए और कितनी क्रियाओं को करने में हमको जगह चाहिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है कुछ भी क्रिया करें तो समय और जगह दो चीज़ें ये हमारी मजबूरी है सीमा है क्यों हम सीमित जीव जीवें और हम सीमित तरीके से सोच सक और जो माया के क्षेत्र से परे हैं परमेश्वर या वे योगी जिन्होंने माया के पर्दे को हटा दिया है जो माया के पार जी सकते हैं माया के पार देख सकते हैं उनके लिए समय का कोई अस्तित्व तो नहीं है वो समय के क्रम का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है इसलिए उनके लिए भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल जैसी कोई चीज़ नहीं है वो एक ही काल समस्त उनकी चेतना पर फैला हुआ है अपन ने छोटे छोटे सांसारिक दैनंदिन उदाहरणों से समझने का भी प्रयास किया था कि जैसे ये इतनी बड़ी टेबल को मैं एक साथ देख रहा हूँ एक चीटी होगी तो वो देखते देखते चले जाएगी उसके लिए यहाँ पर भविष्य काल है यहाँ पर भूतकाल है यहाँ वर्तमान काल है अपन उस पर पूरी टेबल को एक साथ देख रहे हैं इसलिए ये तीनों अपन लिए वर्तमान काल है क्योंकि हम उस सीमा से बाहर हैं उस जो सीमितता है उस चीटी के साथ में कि वो अपने आस का ब मुश्किल छोटा सा हिस्सा देख सकती है वो उसके आगे बढ़ते चली जाती है तो उसके लिए भविष्य में है ये और भविष्य में है और ये उसके लिए जहाँ से वो आ चुकी है वो भूतकाल है लेकिन जब हम इसको सब मस्त तो को एक साथ देख सकते हैं तो ये हमारे लिए पूरा एक पटल है जिसके ऊपर हमको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों दिखाई दे रहे हैं उस चीटी की दृष्टि से ऐसे मनुष्य की दृष्टि से जो भूत भविष्य वर्तमान है परमेश्वर की दृष्टि से सब एक साथ एक पटल पर दिखाई देते हैं उसके लिए कोई भविष्य है न वर्तमान है न कोई भूतकाल है और ऐसे ही अंतरिक्ष के अंतरिक्ष के क्रम भी ये हमारी सीमित जीव की अवधारणाएँ ये क्रम कहाँ से बनते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकृति बनाई अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति से समस्त प्रकट संसार बना तो इस प्रकट संसार के बनने में और अव्यक्त प्रकृति के बीच में कुछ फर्क ये सब चीज़ें हमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं शायद इसका हमारे वास्तव में हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं ऐसा भी नहीं है हम जितने परमेश्वर के स्वरूप को ठीक से समझेंगे उतनी हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा और विश्वास प्रबल होगा और जितना हम परमेश्वर को जान पाएंगे उतना ही ईश्वरत्व हमारे भीतर प्रवेश करेगा जब भी पढ़ें समझें ईश्वर के तत्वों को तो हमेशा याद रखें तुलसीदास जी ने जो कहा था कि जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए और तो सोई जानत जी ही देह ही जनाई यानी वही जान पाता है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है हर कोई नहीं जान पाता क्योंकि सबको ये बात कहेंगे तो कई लोगों को ये विरोधी प्रतीत होगी कि बेसिर पैर की बातें हैं या फिजूल की बातें हैं कोई उपयोग नहीं इन बातों का और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें कोई गहराई है और कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे हमको जो हृदय में परमेश्वर को समझने के प्रति प्रतिबद्ध है जिनके हृदय में परमेश्वर की अवधारणा के लिए सतत प्यास है सतत जानने की इच्छा है उनको यह अवधारणा धीरे धीरे अपने हृदय में इतनी समाहित हो जाएगी कि उनको संसार का क्रम समय का क्रम अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा दिखेगा कि जो हमारी सीमित माया की दृष्टि के कारण हमको दिखाई देता है और वास्तव में तात्विक दृष्टि से ये सब ऐसा नहीं है लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे हृदय में परमेश्वर को समझने की प्रबल इच्छा होगी समय और अंतरिक्ष इसी का इसमें सब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि क्रिया दो तरह की होती है एक क्रिया है परमेश्वर की जिस क्रिया में मात्र जिसको हम स्पंदन बोलते हैं जब हमने स्पंदनकारिका पढ़ी थी इसमें परमेश्वर की इस संसार के रचना की क्रिया को समझा था और एक क्रिया है हमारी सांसारिक क्रिया तो जब अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति बनती व्यक्त संसार बनता है अव्यक्त तो दोनों में फर्क पैदा हो जाता है उसी से क्रम का आविर्भाव हो जाता है उसी से क्रम पैदा हो जाता अव्यक्त है अव्यक्त प्रकृति में सांसारिक क्रियाएँ नहीं है। एकता है एकता से मतलब होता है सब कुछ एक है उसमें अव्यक्त प्रकृति जैसे कि एक सोने का डला है उसके अंदर आपको कौन कौन से गहने हैं तो हम कहेंगे इसमें सभी हैं इसमें क्योंकि तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, संसार का कोई भी गहना ऐसा नहीं जो इससे नहीं बनाया जा सकता अगर सब सोने का गहना है इस सोने के डले से कोई सा भी गहना बनाया जाता है तो आप अगर पूछें कि इसमें कौन सा गहना है तो हम कहेंगे सभी गहना है ऐसी अव्यक्त प्रकृति के अंदर संसार का क्या नहीं है सब कुछ है वर्तमान भी है भूत भी है भविष्य भी है पास भी है दूर भी है चंद्रमा भी है सूर्य भी है नक्षत्र भी है तारे भी हैं सुख भी है दुख भी है कहानी भी है कविता भी है चित्र भी है संगीत भी है सब कुछ उस अव्यक्त प्रकृति में है। यानी संसार में जो कुछ हमको व्यक्त रूप में दिखाई देता है वो अव्यक्त रूप में उस प्रकृति में है तो उस प्रकृति में जो अव्यक्त रूप में है उससे वो व्यक्त रूप में जब आती संसार जब बनता है हाँ तो पृथ्वी तो वहाँ पर नक्षत्रों से वहाँ पर नक्षत्र दिखाई देंगे आपको क्योंकि हम कभी भी, भी ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकते ब्रह्मांड के अंदर सब तरफ संरचनाएँ फैली जिनके सापेक्षिक हम इसमें स्वामी उत्पल देव जी ने लिखा है ये बात कि अंतरिक्ष में नक्षत्रों की गति देख कर हम समय का भाव जागते हैं हृदय में वो है ना समय की जो सापेक्षिकता है समय निरपेक्ष होता तो ऐसा कभी नहीं होता और समय सापेक्षिक है सापेक्षिक का मतलब होता है कि समय की गति एक जैसी नहीं है सबके लिए हमको जैसे इस बात के प्रमाण हमें पुराणों में मिलते हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन और देवों कितने दिन के बराबर है और देवों का एक दिन मनुष्य कितने दिन के बराबर है मनुष्यों का एक दिन मतलब युग ब्रह्मा के इतने दिन से एक युग बनता है और इतने युगों से स्वर्ग बनता है इस तरह से जो दिया हुआ है, है। उनके यहाँ सबके लिए एहसास भी जैसे हमको एक दिन का जो एहसास होता है है ना ब्रह्मा जी को एक दिन का एहसास होगा उत्तम में यहाँ पर पूरी एक युग बीत जाएगा जबकि हम उनको ऐसा लगेगा एक ही दिन बीता अभी सो के उठे दिन भर हुआ शाम हुई दूसरे दिन सुबह हुई इतने में एक युग बीत गया ऐसे ही मनुष्य भी ऐसा कर सकता है अगर वो प्रकाश की गति के करीब गति प्राप्त कर सके इतनी तीव्र गति से जब अगर वो अंतरिक्ष के अंदर यात्रा करेगा और उस यात्रा को करते वो एक साल तक यात्रा करके जब धरती पर लौटेगा और अगर वो ढूंढना चाहेगा कि मेरे घर कहाँ है मेरे पिताजी कहाँ हैं मेरे भैया को छोड़ के गया था वो कहाँ हैं तो पहली बार तो उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा और अगर किसी तरह वो पता लगाने कोशिश करेगा तो तुम बोले कब की बात कर रहे हो ये तो पाँच सौ साल पुरानी बात कर रहे हो तो उस समय की बात कर रहे हो जैसे हम कहेंगे कि हम गए थे जब यहाँ पर फलाने प्रधानमंत्री थे अरे बोले वो तो कब की बात बता रहे हो वो तो पाँच सौ साल पुरानी बात हो गई अभी कोई आए और वो बोले कि मैं राजा अकबर किधर बैठे हैं तो बोले कि राजा अकबर वो तो बहुत पाँच साल पुरानी बात है अभी अकबर साहब चूँकि गति हमारी इतनी कम होती है प्रकाश की गति होती है तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और हम वहाँ पर अगर जाते हैं तो हमारी जो तीव्र से तीव्र गतियाँ होती हैं वो कुछ हजार किलोमीटर प्रति घंटा होती है और कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तो कहाँ कुछ किलोमीटर कहाँ तीन लाख किलोमीटर और हम यहाँ पाँच दस पंद्रह बीस किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जाते हैं तो उन गतियों में हमारे समय का फ़र्क तो आता है लेकिन कितना कम आएगा कि हम अगर वहाँ पर होके आए अगर चौबीस दिन में तो ये चौबीस घंटे चौबीस दिन और एक आधे सेकंड ज़्यादा बीत गया तो हमको उस एक सेकंड का पता भी नहीं लगेगा कि जैसे हम बीत हमको लगा कि चौबीस दिन में आए और संसार में चौबीस दिन और एक सेकंड ज़्यादा बीत गया तो हमको उससे कुछ पता ही नहीं लगे क्योंकि ये तभी पता लगता है जब गतियाँ बहुत ज़्यादा असीम रूप से बड़ी होती हैं मतलब लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब हम चलते हैं उस समय ये फ़र्क प्रबल होता चला जाता है और जब हम बहुत सामान्य गतियों से चलते हैं यहाँ तक कि अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो समय की गति कम हो जाती है लेकिन वो इतनी कम होता है कि एक क्षण का करोड़ों में तो हमको कैसे पता चलेगा हम उसका कुछ अंदाज भी नहीं लगा सकते तो अंतरिक्ष में जब भी हमारी गति होती है तो समय की गति कम हो जाती है और जब हम बिल्कुल स्थिर बैठते हैं तो समय की गति तीन लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब जो हमारी समय की गति है वो जो हमको आज महसूस होती है उसी गति से होती है तो हम समय की गति को एहसास करते हैं वो एहसास तो वैसे ही होता है चाहे प्रकाश की गति से चलोगे तो समय का एससा तो वैसे ही होगा आपकी अगर चौबीस घंटे में दाढ़ी बड़ी हो जाती तो वहाँ पर भी एक बार दाढ़ी बड़ी होगी धरती में पाँच सौ साल निकल जाएँगे तो हमको ये अजीब लगेगा कि हम तो अभी वास्तव में पाँच दिन में घूम फिर के आएगा और यहाँ बता रहे तुम तो, तो, तो सौ दो सौ साल पुरानी बात हो गई अगर कोई उस समय गया हो कोई अकबर के ज़माने में और राजा आएगा तो उसको लगेगा कि ये क्या हो गया सब बदल कैसे ये दुनिया और कोई कहेगा नहीं हम तो राजा अकबर के ज़माने में गए थे तो बोले तो वह पुरानी बात है बोले कैसे पुरानी बात हो, पुरा हो गई अभी गए साल तो गया था मैं एक ही साल तो वो लेकिन उसका एक साल और यहाँ सैकड़ों साल बीत जाएंगे इससे समय की गति सापेक्षिक है निरपेक्षनीय और ये गणित रूप से सिद्ध भी हो चुका है क्योंकि क्या होता है कई चीज़ें समय की इंट्रेंसिक घड़ियां हैं जैसे कैसे बताएं आपको कि जैसे एक यूरेनियम है यूरेनियम का टुकड़ा तो वो है ना अवघटित होता है उसमें से कुछ अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और वो धीमे धीमे धीमे धीमे कम होता चला जाता है और उसके अंदर दूसरे पदार्थ बनने को बनने लगते हैं वो यूरेनियम से हट के कोई टाइटेनियम वगैरह दूसरे पदार्थ बनने लग जाते हैं दूसरे परमाणु तो उसकी जो दूसरे पदार्थ हैं उनका प्रतिशत निकाल के हम बता सकते हैं कि कितने समय से अवगठित हो रहा है तो लोगों ने जो रिएक्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत प्रकाश की निन्यानवे प्रतिशत गति उसमें प्राप्त कर सकते उन रिएक्टर्स के अंदर उनके अंदर डालने के बाद में जब पूरी कैलकुलेशन करके बताया तो पता चला कि हाँ उसके अंदर वो जो प्रतिशत है उन चीज़ों का है उतना ही हुआ जैसा कि उसको रिएक्टर के अंदर घूमने में जो हमको बाहर से जो महसूस हुआ कि हमने इसको एक साल तक घुमाया और वहां पर एक साल में जितना अवघटन होना था उसके बजाय एक सेकंड में जितना होना था उतना ही हुआ एक साल इतना हुआ ही नहीं इसका मतलब कि उसके अंदर जो समय की गति थम गई क्योंकि उसके अंदर की जो नेचुरल घड़ी थी जिसके द्वारा वो विघटन होता था वो घड़ी धीमी हो गई ये मतलब वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया ना ऐसा नहीं है कि ये खाली कपोल गणित कल्पना है गणित में तो पहले से सिद्ध हो गया था लेकिन प्रयोग से जब तक हम कोई चीज़ को प्रयोग से सिद्ध नहीं करते हो सकता है हमारे गणित में कहीं गलती हो प्रयोग से सिद्ध करने के बाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि नहीं हमारे गणित में कोई गलती नहीं इसलिए ये जो हमारे ऋषि कहते आए थे ये अंतरात्मा की आवाज़ से कही थी उन्होंने इसीलिए उनको श्रुति कहता है आज हम कि भाई किरों लिखा शिव शास्त्र तो हमारे पास किसी का नाम नहीं है फलान शास्त्र के उपनिषद किन्न लिखे थे इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये सब कुछ है ना अंतरात्मा की आवाज़ से लिखे गए इसलिए उनका श्रोत कहता है कि हमने जैसे अंतरात्मा की आवाज़ को सुना वैसा लिख दिया तो अंतरात्मा की आवाज़ सत्य की आवाज़ होती है तो वो सत्य की आवाज़ ही आपको आज वो बात है जो आज वैज्ञानिक सत्य भी वहाँ उसके करीब खड़ा यीशु ने कोई परवाह नहीं करी उस समय का विज्ञान तो ये नहीं बोलता था उस समय के लोग तो ये नहीं बात बोलते थे समय अवधारणा उनकी जैसी थी कि पक्का बिल्कुल समझ इस गति बिल्कुल निष्ठुर तरीके से एक जैसा बहता है समय तो ये माना जाता था हमारी अवधारणा ऐसी है कि समय किसी की परवाह नहीं करता वो तो एक गति से बहता है बाकी ऐसा नहीं है समय की बहने की गति एक जैसी नहीं है वो सापेक्षिक रूप से बहता है हमको ये लगता है कि वो एक जैसे निष्ठुर गति से बहता है वो किसी का मुलाजह नहीं करता लेकिन ऐसा नहीं है ये ऋषियों ने जो मान निभा तो बिल्कुल उस समय की मान्यताओं की एकदम उल्टी बात थी अगर आप आज वो बात बोलो जो सारा संसार नहीं मानता तो आप हंसी के पात्र बनोगे या तिरस्कार के लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी वो तंत्रात्मा की आवाज़ सुन के आवाज बोले उन्होंने कैसा है और आज वो बात हजारों साल बाद ये सत्य सिद्ध हो रही है उन्होंने जो बात बोली थी वो सत्य थी और जो क्रियाएँ हैं वो परमेश्वर की जो क्रियाएँ हैं वो अक्रम क्रियाएँ कहलाती क्योंकि उसमें कोई क्रम नहीं होता किसी भी तरह का क्रम नहीं होता इसलिए वो अक्रम क्रियाएँ कहला क्योंकि समय नहीं है तो हाँ क्रम का कैसा हो क्रम तो समय का अनुगामी है आज हमने ये किया घंटे बर्बाद ये किया हफ्ते बर्बाद ये किया महीने बर्बाद ये किया साल बर्बाद ये किया तो समय जब तक हम समय का पैमाना नहीं है तब तक हम क्रम की बात ही नहीं कर सकते हम क्रम की बात कब कर सकते कि विए? आज हमने बीज बोया कल इसमें अंकुर लगा परसुए पौधा बना फिर उसके बाद में पेड़ बना उसके बाद इसमें फल लगे फिर उसमें फूल लगे तो ये सब चीज़ें हम कब बोल सकते हैं जब समय के पैमाने से उसको नापते हैं लेकिन जब हमको समय के पैमाना नहीं हो तो हमको उसी भिन्नता और क्रम के बीच में अक्रमता दिखाई देगी यह योगी को महसूस होता है जो पूर्ण योगी है जो इस माया की पट्टी को पार करके देख सकता है उसको यह सत्य दिखाई देता है कि समय नहीं है और हमने कई योगों के बारे में पढ़ा भी है सुना भी है कि जिनके लिए समय थम क्या बोले हज़ार साल तक उन्होंने सेवा करी हज़ार साल तक वो खड़े रहे तो हजार आपके साल उनके थोड़ी उनके लिए वो हजार साल नहीं थे उन्होंने समय को रोक दिया था वो उन्होंने हो सकता पाँच घंटे तक तपस्या करी और आपको लगे कि उन्होंने एक हज़ार साल तक एक पैर पर खड़े थे वो सम्भ थोड़ी कि एक हजार साल तक कोई एक पैर पर खड़ा रहेगा लेकिन वो एक साल तक एक पेड़ पर खड़े रहे ये आपका अनुभव है क्योंकि समय उनके लिए अलग था हमारे लिए अलग उनको उन्हों, उन्होंने पाँच घंटे तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर ली हमको ऐसा लगा कि वो तो एक हज़ार साल तक भी एक पैर पर खड़े रहे ध्रुव महाराज ने इतने साल तपस्या करी सौ बरस तक तपस्या करी तो ये तपस्याओं का जो क्रम है हमको क्या होता है कि वो जो योगी माया के क्षेत्र से बाहर आ गए उनके लिए समय की गति थम जाती है क्योंकि समय उनका अनुगामी हो जाता है वो महाकाल हो जाते हैं वो काल के स्वामी हो जाते हैं इसलिए समय के स्वामी हो जाते हैं इसके अलावा अंतरिक्ष के स्वामी हो जाते हैं इसलिए वो जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आज हमारा बिगाड़ सकता आज हम कहें कि हमको दो मिनट बाद जरूरी में काम है इंदौर में तो कुछ नहीं कोई तरीका ही नहीं पहुँचने का असंभव है क्योंकि हम अंतरिक्ष के गुलाम हैं लेकिन जो योगी इस माया के क्षेत्र से बाहर है वो तुरंत वहाँ प्रकट हो सकता है वो तुरंत दोनों जगह प्रकट हो सकते हैं यहाँ भी प्रकट होता तो हम प्रकट हो सकते हैं ये सब चीज़ें इसलिए संभव है क्योंकि उसने माया के क्षेत्र से अपने आप को मुक्त कर लिया और हम सब माया के क्षेत्र में रहते हैं वो मूल प्रकृति से जुड़ गया है और हम अभी भी व्यक्त प्रकृति के साथ इसलिए हमको समय और अंतरिक्ष की अवधारणाएँ सतत प्रतीत समय और अंतरिक्ष जो क्रम हैं वो क्रम हमारे विचार हैं और हमारे विचार ट्यून्ड हैं मतलब बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से माया उन विचारों को बनाती है उसके वैसे वो हमारे विचार निरपेक्ष रूप से बनी नहीं पाते तो निरपेक्ष तो विचार होते ही नहीं है निरपेक्ष तो ध्यान होता है विचार होते हैं सदा क्रम में होते हैं ये होती है इतने भाषाओं का नाम पढ़ा होगा परावाणी पर, पश, परावाणी पश्चन्तीवाणी मध्यमा वाणी और वेखरीवाणी चार चीज़ें पड़ी परावाणी बिल्कुल केंद्र में होती है, जिसके अंदर संसार की समस्त ज्ञान उसके अंदर सीमित हम कहें कि एक कविता आज लिखी गई आई कहाँ से है वही परावाणी से एक कहानी आज लिखी गई वो परावाणी से ही है एक बात आज कही गई वो भी परावाणी सही है वो जो हज़ार साल पहले गई थी वो भी परावाणी से और आगे जो हज़ार साल बात कही जाएगी वो भी परावाणी से आएगी तो परावाणी में क्या है वो सब कुछ है क्योंकि वो समय से परे है उसमें वो सब कुछ समाया हुआ है जो चाहे उसमें रामायण लिखी गई उसके पहले से रामायण उसमें है जो घटनाएं होने वाली हैं वो भी पहले से उसमें है क्योंकि परावाणी वो है जो परमेश्वर का विमर्श है परावाणी ईश्वर की शक्ति है जहां पर कि वो सब कुछ समाया हुआ है ये अद्वैत के अवधारणा को आत्मसात करने में थोड़ी सी हमारी कठिनाई सिर्फ हमारे सामान्य विचार है जो हम जिस तरीके से सोचने के आदि हैं हम जैसे क्या सोचते हैं कि एक डब्बा छोटा सा उस डब्बे में आधा किलो गेहूँ आ सकते हैं तो उसमें को दस किलो चीज़ थोड़ी आ जाएगी तो सोचेंगे स्वाभाविक हमारा एक सांसारिक दृष्टि से हम सोचने अब हम एक बिंदु पूरा ब्रह्मांड समा सकता है तो फिर कहते हैं कि तो फालतू की बात क्योंकि हमको है ना ये बात है हमारे भेजे में समझना मुश्किल है क्योंकि हम सामान्य संसार के अनुभवों के आधार पर हमारे विचार बनते हैं और हमारे विचार चूँकि सामान्य अनुभव के आधार पर बनते हैं तो हम उन विचारों को जो इससे अलग हैं स्वीकार नहीं कर पाते तो अंतरिक्ष क्रम विभिन्न रचनाओं द्वारा बनते हैं जो पहला हमारा आज का जनवरेशन जो पाँचवा सूत्र है कि अंतरिक्ष क्रम विभिन्न रचनाओं के द्वारा बनता है जैसे विभिन्न रचनाएँ हैं संसार के, जिसमें पृथ्वी घूम रही है चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं मौसम बदल रहे हैं पुष्प खिल रहे हैं ऋतुएँ बदल रही हैं तो इसके आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा हमको क्रम का एहसास होता है तो अंतरिक्ष के क्रम विभिन्न रचनाओं के द्वारा बनते हैं कि आज एक हम कहते हैं हमारे का विकास हो गया हमारे गांव में ये चीज़ नहीं थी सड़क बन गई तो जो जो नई रचनाएं बनती हैं उससे हमारा अंतरिक्ष का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिमाग में जो धारणा है अंतरिक्ष की वो पुष्ट होती चली जाती है अब हम पैदा होते हैं जब से अंतरिक्ष की धारणाएँ है देखते हैं कुछ ना कुछ बनता हमारे कभी खिलौना बनता है तो कभी हमारे लिए चाय बनती है तो कभी हमारे लिए खाना बनता है कभी हमारा मकान बनता है तो सब चीज़ों का बदलते बदलते परिवेश में हमको अंतरिक्ष की धारणा प्रबल होती चली जाती है और अभिव्यक्तियों में भिन्नता से समय का काम बनता है जो प्रकट होता है वो भिन्न भिन्न होता है जैसे अभी कहते हैं कि इस जगह के ऊपर कुछ नहीं था अब घास हो गई है ये जो जगह खाली पड़ी थी यहाँ पर बगीचा लग गया है अभी खेत खाली पड़ा था इसमें अब फसल हो गई है तो इससे हमको समय के बारे में हमारी कॉन्सेप्ट बनती चली गई हमारे जो धारणा है समय के बारे में बनती चली जाती है कि समय बदलते चला जाता है और बदलते हुए समाज के साथ में और ये दोनों धारणाएं आपस में क्रम की जुड़ी हुई हैं अंतरिक्ष के क्रम के बगैर समय के क्रम की कोई संभावना नहीं है कि दिमाग में बैठेगा वो और ना वो समय के क्रम के बगैर अंतरिक्ष क्रम बैठेगा क्योंकि कुछ भी चीज़ होगी सांसारिक क्रिया तो उसमें दोनों चीज़ें हैं समय भी चाहिए और अंतरिक्ष भी चाहिए अपने शुरू में ये बात कर चुके हैं कि कोई भी क्रिया अगर करनी है तो हमको दो चीज़ की आवश्यकता है एक समय की और एक अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं के साथ अंतरिक्ष क्रम सीमित जीवों के साथ ही होते हैं अब ये हमारे हम सीमित जीव हैं क्योंकि हम पांच चीज़ों से सीमित हैं कला विद्या राग कालनीयति, कला से हमारी करने की क्षमता सीमित है विद्या से जानने की ज्ञान की क्षमता सीमित है राग से हमारी जो पूर्ण तृप्ति है वो अतृप्ति में बदल जाती है वो अतृप्ति जीवन भर बनी रहती है कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमको आप कुछ नहीं चाहिए हम तृप्त हैं हम झूठ बोलते हैं गए बार कि मैं तो पूरा तृप्त हो गया पाँच मिनट बाद हमको ऐसा लगता रही है ये चाहिए क्योंकि हमारी अतृप्ति एक सतत भाव है हमारा वो है राग और एक काल है जो हम समय के साथ बंधे हुए हैं जो अभी अपन ने बात करी कि हम पीछे नहीं जा सकते आगे नहीं जा सकते एक गति से ही भविष्य की ओर भाग रहे हैं वो वो हमारी मजबूरी है और एक नियति वो अंतरिक्ष में हमारी सीमा बन गई वो नियति कहलाती है कि हम आज यहाँ हैं तो आज दूसरे शहर में नहीं जा सकते इस तरीके से कला विद्या राकाल काल नियति पांच हमारी सीमा है, उसी को सीमित जीव बोलते हैं तो विभिन्न वस्तुओं के साथ अंतरिक्ष क्रम सीमित जीवों के साथ ही होते हैं ये जो असीमित जीव का मतलब होता है या तो योगी है या स्वयं परमेश्वर दोनों में कोई भेद नहीं है तो स्वयं परमेश्वर है उसके लिए असीम प्रमातों को सब स्व के तरफ प्रतीत है उसको असीम प्र, असीम प्रमाता ना जो पूरे ब्रह्मांड को मैं की तरह जानता है कि ये मैं हूँ ये मेरा विस्तार है उसके लिए समय और अंतरिक्ष के क्रम कभी भी उसके विचारों में नहीं होता ना उसकी धारणा बनती है कि अंतरिक्ष के क्रम की ना समय के क्रम की बिल्कुल वैसे ही समझ लो आप जैसे टेबल को मैं एक साथ देख सक रहा हूँ और चिट्टी को चलते हुए देख रहा हूँ तो मेरे को मालूम है चिटी यहाँ तक चल के आएगी ना आप थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद यहाँ तक पहुँच जाएगी या दस मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ शक्कर का दाना रखा है इसको कल खा जाएगी लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ अभी दिख रहा है मेरे को कल क्या खाएगी वो आज से दिख रहा है मेरे को है ना क्योंकि ये तो एक बहुत मोटा उदाहरण है ये वास्तव में तात्विक उदाहरण भी नहीं है जो उदाहरण बता रहे हैं ना ये सिर्फ समझने के लिए क्योंकि ये उदाहरण में ये हो सकता है कि चिटी कल तक वहाँ पहुँच नहीं पाए रस्ते में मर जाए बहुत सारी बात हो सकती है लेकिन अपने समझने के लिए कि एक चिटिया है और वहाँ जगह छोड़े उसका काल है वर्तमान काल है और भविष्य में यहाँ पे एक चक्कर का दाना रखा है उसको खाएगी वो हमको भविष्य दिखाई दे रहा है उसका क्योंकि हम तीनों काल एक साथ दिखाई दे रहे हैं और चूँकि हम माया के क्षेत्र में खड़े हैं इसलिए वो तीनों काल एक साथ दिखाई देने के बावजूद सत्य नहीं दिखाई देता कि वास्तव में क्या होगा कल ये हमको नहीं दिखाई देता और परमेश्वर चूँकि वो माया के क्षेत्र से परे है माया उसके अधीन है इसलिए उसको ये तीनों काल एक साथ सत्य रूप में दिखाई देता है अपने स्वच्छंद रूप में दिखाई देते हैं कि जो क्या हुआ है क्या हो रहा है और क्या होगा वो सब तीनों एक साथ दिखाई देते हैं ये हुआ होगा ये हमारे बात हमारी भाषा है उसके लिए सब कुछ एक साथ है उसकी भाषा में होगा है या हुआ था ऐसी नहीं उनकी भाषा होगी ये है जो कुछ है अस्तित्व है और इच्छा ज्ञान के स्वामी के पास निर्माण शक्ति होती है अब यहाँ पर देखें परमेश्वर ने जैसे संसार बनाया तो उसका आधार क्या है उसका स्रोत क्या है उसकी उत्पत्ति क्या है हम कहते कि अव्यक्त प्रकृति बनी लेकिन वो भी अव्यक्त प्रकृति भी कहाँ से आई उसका भी स्रोत क्या था तो परमेश्वर अपने महेश्वर स्वरूप में जैसे का, काश में दर्शन बताता है कि ईश्वर अपने महेश्वर स्वरूप में अव्यक्त रूप में रहता है। अव्यक्त रूप का मतलब होता है जहाँ अंतरिक्ष और समय से परे है वो जहां पर कि इस संसार का कोई अस्तित्व तो नहीं है वो सब उसके भीतर है फिर उसके अंदर एक बात होती है कि वो अपने आप को जानता है ये सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का सबसे बड़ा अभिलक्षण है कि वो अपने आप को जानता है और अपनी शक्तियों को पहचानता है अपने को जानेगा तभी शक्ति को पहचानेगा जैसे आज आप अपने आप को जानते हो तो आप अपने अंदर अनुसंधान करके ये तय कर सकते हो कि ये तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते अब अभी आपको कोई कहे कि भैया ये पाँच 500 बीघा खेती है यार तुम कर लोगे अकेले तो तुम जानते हो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ये काम इस साल तुम मेरे कोई 500 बीघा खेती संभाल नहीं है कर लोगे तुम तो तुम अपने आप को अंदर की तरफ थोड़ी देर सोच के बता सकते हो कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा यार यहाँ मैं कर लूँगा निपटा लूँगा काम मेरे को है इतना है कर लूँगा तो आप अपने आप को जानते हो यही आपकी शक्ति है क्योंकि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे आप करोगे कैसे इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि जीव जगत वो है जो अपने आप को जानता है और जीव जगत परमेश्वर का प्रतिनिधि है हम परमेश्वर के प्रतिनिधि क्योंकि हम भी अपने आप को जानते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं हमारी अंतर्दृष्टि है हम आँख बींच के भी अपने बारे में समझ सकते हैं कि हाँ ये काम मेरे बस का है ये मेरे बस का नहीं है ये मैं कर सकता हूँ ये मैं नहीं कर सकता या मैं ये करना चाहता हूँ पर मैं नहीं करूँगा सब तरफ से मेरी अंतर्दृष्टि है तो जब तक मेरा अंतर्दृष्टि इसी का नाम विमर्श है है ना और इसको विमर्श को शक्ति माना गया है परमेश्वर की तो ये शक्ति विमर्श शक्ति है और जब वो विमर्श करता है तो आनंद शक्ति उसको दिखाई देती है कि मेरे भीतर आनंद शक्ति है। आनंद शक्ति का मतलब होता है कि वो जो चाहता है वो करने की शक्ति अंदर है और यही उसके आनंद का कारण है क्योंकि उसके पास असीम क्षमता है वो फिर खुद देख लेता है अंतर कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है ना कोई मेरा विरोधी है मैं अकेला ही हूँ अस्तित्व बोल रहा है अपने आप से बात कर रहा है अस्तित्व शिव कौन है अस्तित्व और वो शक्ति से बात कर रहा है इसी को हम बोलते हैं शिव शक्ति संवाद शिव यह नस्तित्व वो अपने आप से बात करता है और वो अपना आप कौन है उसकी शक्ति और हम जितने तंत्र शास्त्र हैं उसमें शिव शक्ति संवाद है शिव उत्तर देते हैं शक्ति प्रश्न करते हैं इस तरह से एक ही अस्तित्व यहाँ दो रूपों में बढ़ जाता है शिव और शक्ति वो अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ उसकी शक्ति को तोलता है और पाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ ये उसकी आनंद शक्ति क्योंकि वो आ, कोई भी चीज़ वो सोचता है अच्छा चलो ये कर सकता हूँ ये भी हो सकता है ये करना चाहता हूँ ये भी हो सकता है क्योंकि उसके नकारात्मक जवाब आता ही नहीं अंदर से हमारे साथ में आ सकता हम तो कि दो सने मांगे यार पैसे दस लाख कहाँ से लाएं है ही नहीं क्योंकि अंदर से नकारात्मक जवाब आते हैं कई चीज़ों के प्रति हमें चाहते हैं कि हम आराम करें पर आज तो काम बहुत है नकारात्मक जवाब आता है कि आज आराम नहीं कर सकते आप लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब ही नहीं आता अंदर वो जो कहता है कि मैं ऐसा करूँ मैं ऐसे नियम बना दूँ ऐसे प्रकृति बना दूँ ऐसा सूरज चांद बना दूँ ठीक है ना बन जाएगा क्योंकि अंदर उसकी शक्ति में विरोध ही नहीं किसी का कोई भी शक्ति जब निर्विरोध होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती सीमाएँ विरोध से पैदा होती है हम कहते ये काम हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सीमाएँ हम कह किसी को दस लाख रुपये हम नहीं दे सकते क्योंकि सीमा में पाँच ही लाख रुपये दस देगा कहाँ से मेरे पास तो पाँच ही है कुल मिला सारी सम्पत्ति पाँच के दस कैसे करूँगा लेकिन जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का खजाना है तुम तो क्या मांगोगे सब है मेरे पास इसलिए नकारात्मक जवाब अंदर से नहीं आता यही आनंद शक्ति का रहस्य है और जब वो आनंद शक्ति का स्वरूप देखते हैं तो वो है स्वातंत्र शक्ति यानी उसको कोई परतंत्रता नहीं है स्वातंत्र ही आनंद है आज भी हम महसूस करते हैं अगर हमारे को कोई बांध दे तो आनंद नहीं कोई ऐसा कह दे कि ऐसा करो ऐसा मत करना तो हमारा आनंद में कलंक लग जाता है आनंद में ग्रहण लग जाता है जब हमको लगता है कि हम ये चाहते हैं और ये कर सकते हैं और ना कोई रोकता है तो हमारा आनंद कहीं ना बढ़ जाता है कि हम ये करना चाहते हैं और ये कर सकते हैं और कोई रोक नहीं है तो हमारा आनंद बढ़ जाता है लेकिन जब उसके लिए तो असीम आनंद है जहाँ पर कि किसी चीज का कोई रोक नहीं है और असीम शक्ति है उसका स्वामी तो उसके लिए आनंद ही आनंद है और उस आनंद को वो इच्छा शक्ति से जोड़ता है जब वो सोचता है चलो मैं तोल के तो देखूँ मैं बना सकता हूं बना सकता हूं या तो मैंने बहुत सोच लिया अब बना के तो देखूँ जैसे आपने सोचा कि मैं कमा सकता हूं कमा सकता हूं तो खाली सोचने से क्या होगा चलो कमा के तो देखूँ आप कर करके देखना चाहोगे एक पहलवान सोचता है कि 200 किलो का बाट है मैं तो उठा सकता हूँ तो खाली उठा सकता हूँ बोलने से क्या होगा एक बार उठा के तो देखूँ तब मेरे को मालूम पड़ेगा कि मैं उठा सकता हूँ कि नहीं उठता तो वो क्या करता है कि अपनी शक्ति को तोलता है और अपनी शक्ति को तोलने का नाम ही है आत्मनिरीक्षण या आत्मबोध जो हम आज तारीख में जिसकी बात करते हैं आत्मबोध की सेल्फ रिलाइजेशन आत्मबोध आत्मबोध का मतलब होता है अपनी शक्ति को तोलना तो परमेश्वर भी आत्मबोध करता है कि मैं देखूं ये मैं आनंद का जवाब तो होता है ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ करके तो, कर तो देखूं तब वो करना चाहता है जब तो अपनी इच्छा जब होती है उसकी तो उस इच्छा से उसकी क्रिया शक्ति क्रियाशील हो जाती एक्टिवेट हो जाती तो चलो करो और उसी समय वो जो जो चाहता है वो विस्फोट की तरह हो जाता है और वो अंतरिक्ष बनाना चाहता है समय बनाना चाहता है जीव जंतु बनाना चाहता है उसके नियम बनाना चाहता है वो पूर्ण स्वतंत्र है जो नियम उसने बनाए उन नियमों के अधीन है संसार चल रहा है हो सकता है कि संसार जब वो वापस अपने में समेट ले कि और नियमों के अधीन बनाए वो संसार तब संसार के नियम कुछ और हो सकता आज जो संसार जिन नियमों से चल रहा है कुछ और नियम होते सूरज की जगह कुछ और हो सकता है धरती की जगह कुछ हो सकता है हम जीव जंतुओं की जगह और तरह के जीव जंतु हो सकता है गणित के नियम कुछ हो दो और दो चार में कुछ और हो सकता हमको आज वही है जो हमको उन्होंने दिया जो नियम उन्होंने बनाए जो नियम कुछ और बनते हैं तो और बन जाएंगे विभिन्न नियम बन जाएंगे हम कहते ऐसा ही क्यों तो ये प्रश्न पूछना हमको इसलिए अधिकार नहीं कि कैसा भी होता तो भी हम फिर पूछ लेते ऐसा क्यों जैसे क्या है कि हम आप आए हम आपको प्रश्न पूछें कि आप क्यों आए अब चलो तुम नहीं आते तो फिर पूछ तो तुम क्यों नहीं आए तो ये तो प्रश्न का कोई मायना ही नहीं है जैसा हम कहते हैं संसार ऐसा क्यों है दो दो चार ही क्यों है और दो दो पांच होते तो फिर भी यही प्रश्न पूछते कि पांच क्यों क्योंकि जो है वो परमेश्वर की इच्छा है और वही इच्छा शक्ति है परमेश्वर और वही इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति में बदलती है और समस्त संसार को जन्म देती है तो वही इच्छा ज्ञान के स्वामी के पास निर्माण शक्ति होती है जब वो अंदर से अपने आप को तोलता है तो जानता है कि मुझ में निर्माण करने की शक्ति है एक संसार बनाने की शक्ति है जिससे भिन्नताएँ तरह तरह से प्रकट होती हैं अगर भिन्नताएँ है प्रकट नहीं होती और एक गुब्बारे की तरह संसार बन जाता तो उसका कोई मायना नहीं था उस संसार में कोई रुचि आनंद नहीं था उस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी को तो मजा ही नहीं आता संसार लेकिन उस संसार में विभिन्नता है तभी तो आनंद है जब परमेश्वर एक था वो बहुत हुआ इसलिए कि उसके पास एक होके पूर्ण आनंद की स्थिति में लबरेज था वो फिर भी एक आनंद की कमी थी कि आनंद से कमतर स्थिति से वापस आनंद की ओर आने में क्या आनंद आता है वो आनंद उसके पास था ही नहीं कि अधूरेपन से पूर्णता की ओर अग्रसर होने में क्या आनंद आता जैसे पूर्ण ताकि चंद्र के पास वो आनंद नहीं है उसको मालूम है कि कल समय में फिर ग्रहण लगने वाला कल से फिर कटिंग शुरू हो जाएगी छोटा हो जाऊँगा इसलिए पूर्ण चंद्र में तो एक उदासी है ऐसे ही उदासी परमेश्वर के पास थी कि मेरे पास अब और इसको बढ़ाने के तो कोई जगह ही नहीं है मेरे पास आनंद पूर्ण है शक्तिपूर्ण है बढ़ाने का तो जगह ही नहीं है अब मेरे को अगर इस आनंद में कोई नवीनता लाना है तो इसको घटाना ही पड़ेगा घटा के वापस बढ़ाओ तो शायद है कुछ आनंद आए क्योंकि घटाने ही है संभव बढ़ाना तो संभव ही नहीं है क्योंकि पूर्ण आनंद है पूर्ण तृप्ति है पूर्ण शक्ति है उस पूर्णता में और किसी इजाफे की जगह ही नहीं है तो मेरे को अगर एक विभिन्नता ला कोई आनंद पैदा करना है कोई नवीनता लाना है इस आनंद में तो नवीनता अधूरापन को प्राप्त करके पूर्ण पूर्णता की ओर आने में ही हो सकती हम अपन अपने कॉमन सेंस से भी सोचें अपने सामान्य बुद्धि से भी सोचें जो बुद्धि हालाँकि माया के क्षेत्र में उसके बावजूद हम सोचें कि पूर्णता से अगर उसको बोरियत होगी तो क्या करेगा वो सवाई पूर्ण था तब तो, तो जा नहीं सकता क्योंकि वो तो अपने आप में एकदम पूर्ण है उसके बाद की जगह ही नहीं है संपूर्ण आनंद है उसके पास संपूर्ण शक्ति है उसके पास और संपूर्ण तृप्ति है उसके पास संपूर्ण ज्ञान है उसके पास अब नहीं है उसके पास था अधूरापन बस एक ही चीज़ है जो कभी उन्होंने सोचा ये भी पूरा कर लो अधूरा हो फिर पूर्ण हो गया अब लोग कहते हैं संसार क्यों बनाया अभी उज्जैन में कार्यक्रम था ना तो वो एक ने प्रश्न पूछा कि जब संसार बनाया तो उसने दुख क्यों बनाया आनंद आनंद क्यों नहीं बनाया अगर आनंद आनंद बनाना तो संसारी बनाने की क्या जरूरत थी उसे आनंद आनंद में तो था ही वो पहले से अगर उसको दुख बनाना था कमी बनानी थी अधूरापन बनाना था इसलिए तो उसने संसार बनाया समस्त पूर्णता अगर देवे ना पानी दे समस्त पूर्णता ही अगर उसको चाहिए होती तो फिर वो संसार को क्यों बनाता संसार बनाने के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मेरे को अब पूर्णता को और ज्यादा तो बना नहीं कर सकता लेकिन नवीनता प्राप्त करने के लिए अपूर्णता की ओर दे जा सकता हूँ वन वे ट्रेफी क्या मैं पूर्णता तो इतनी है कि इसके बाद और कहीं जगेंगे तो शिखर से और ऊपर तो कहीं जा नहीं इसलिए वो शिखर से नीचे उतर के वापस शिखर की ओर जाता है तो शिखर से नीचे उतरने का नाम है संसार की रचना और तिरोभाव इन्हें अपने स्वरूप को छिपा लेना और पूर्णता की ओर जाने का नाम है साधना जब हम योगी एक साधना करता है तो वापस शिव तक के तरफ तो जाता है तो यही झूला है कि उसकी इच्छा थी कि पहले मैं अधूरा हो जाऊँ फिर पूर्णता की ओर हो और अपने आप को उसने कई टुकड़ों में बांट दिया कि कोई पूर्णता की ओर जा रहा है तो कोई अधूरा की ओर जा रहा है ये उसने एक संसार का मेला बना दिया कोई पूर्णता की ओर जा रहा है तो कोई अपूर्णता में अटका है तो कोई और ज़्यादा अपूर्ण होने के जा रहा है जो अपूर्णता की ओर जा रहा है वो माया है जो पूर्णता की ओर जा रहा है वो योग है और वो योग और माया के बीच में वो योग माया का खेल परमेश्वर का चल रहा है जिसके अंदर वो कभी पूर्णता की ओर कुछ टुकड़े जा रहे हैं कुछ टुकड़े अपूर्णता की ओर जा रहे हैं और इस तरीके से ये भिन्नता भरा एक मेला संसार में चले चला जा रहा है और यही एक परमेश्वर का एक विशिष्ट आनंद है जो उसके पास नहीं था सब कुछ था नहीं था तो अपूर्ण होने का आनंद उसने उसको भी ले लिया और अपूर्ण से पूर्णता होने का और पूर्णता से अपूर्ण होने का वो आनंद लिया जो इस रहस्य को जानता है वही ज्ञानी है सिर्फ ध्यान में परमेश्वर का एहसास हो जाना ज्ञानी नहीं है लेकिन इस रहस्य को जानना जरूरी है कि परमेश्वर भी जीव बनना चाहता था परमेश्वर भी अपूर्ण होना चाहता था जब तक परमेश्वर अपूर्ण नहीं होना चाहेगा तो संसार क्यों बनाएगा अब प्रश्न पूछो तो तुम कि आनंद आनंद क्यों नहीं बनाया उसने संसार में तो क्यों बनाया अब दुख बनाने के लिए तो उसने संसार बनाया कि दुख के बाहर सुख का अनुभव दुख की पृष्ठभूमि पे सुख का अनुभव बड़ा विशिष्ट होता है वो परमेश्वर को भी अपराप्त था उसको सुखी सुख सुखी सुख उस तो सुख को महसूस नहीं कर पा मेरे पास हे सुखे कितना उसको तो कैसे अगर दुखी हुआ तब तो इस सुख का महसूस समझ में आएगा कि मेरे पास बहुत सुख है एक गरीबी से उठ के आएगा आदमी तो रुपए का महत्व तो समझेगा खूब भूख लगेगी तो भोजन का महत्व तो समझ में आएगा बहुत थका होगा तो आराम का मतलब समझ में आएगा अब कहते तो आनंद ही आनंद थकान भी नहीं आए लगे भूख भी नहीं लगे प्यास भी नहीं लगे तुमको कुछ भी नहीं तो फिर सारा मजा ही क्या जिंदगी का तो वो भी शिव को भी एक लग रहा था कि बोर हो गया अब तो अब कहीं कही ना अधूरे हो फिर पूर्णता को आओ ये आनंद उसके पास नहीं था और उसी को पाने के लिए उसने ये बनाया तो ये इच्छा ज्ञान के स्वामी के पास निर्माण शक्ति होती है उसने अंदर तोला देखा कि हाँ मैं ये निर्माण कर सकता हूँ फिर उसने ये संसार बनाया और इसमें वो इस तरीके से ऊपर नीचे की यात्रा करना शुरू कर दी अब इसमें क्या होता है कुछ जीव चाहते हैं हम योग करें शिवत्रता की ओर जाएँ कुछ चाहते हैं धन कमाएँ हम और परिधि की तरफ जाएँ और ये दोनों शिव की इच्छाएँ और हमारे गुरुदेव इसी को मंगल विधान बोलते थे ये जो झूला झूलने की प्रक्रिया है ना कोई नीचे जा रहा है कोई शिव की तरफ जा रहा है कोई शिव से दूर संसार के लिए जा रहा है ये सब मंगल विधान है अंत में सबको समेट लेगा शिव अपने मुँह <laughs> इकट्ठा कर लेगा जब वो परमेश्वर शिव की तरफ चले जाएंगे इसलिए कभी कोई संसार की तरफ जा रहा है तो उसको हे दृष्टि से मत देखो वो भी शिव की इच्छा है और जो शिव की तरफ आ रहा है उसको कोई ऐसा भी मत देखो कि भैया ये तो बहुत बड़ा संत है सब शिव है यही अद्वैत की दृष्टि है अद्वित की दृष्टि भेद नहीं करती वो ये नहीं कहती कि तो शिव की तरफ जा रहा है तो वो अच्छा है और शिव से दूर जा रहा है वो बुरा है इसमें बुरा बुरा कोई भी नहीं है कोई आत्म कल्याण करता है तो कोई आत्मघात करता है जो संसार की तरफ भाग रहा है वो आत्मघात करता है अपने आत्मा के साथ छल करता है क्योंकि वो अभी भी कई जन्मों तक लंबे समय तक सुख दुख भोगने की इच्छा रखता है जो परमेश्वर तरफ जा रहा है वो आत्मकल्याण करता है वो लंबे समय तक अब इस सुख दुख को भोगने की इच्छा नहीं उसकी इच्छा है कि मैं अब अपना रोल समाप्त करूं और रेस्ट करूं बहुत हो गया दौड़ भाग तो उसको रेस्ट तभी मिलता है जब वो शिवत्ता की ओर अग्रसर होता है एक ही घर है उसका जहाँ से निकला था घर पहुँच के उसको आराम मिलेगा घर के बाहर तो आराम उस मेले में जंगल में तो मिलना नहीं है इससे सारा संसार वो मेला है जहाँ पर आराम नहीं है और आराम उसको तभी मिलेगा जब वापस वो शिवत्ता तक चला जाएगा तो आज अपनी बात यही समाप्त करते हैं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 सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणावधार की जय